यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय भगवान की उदारता को प्रणाम पत्र मानना भूल है वह तो ईश्वर की करुणा होती है वात्सल्य होता है संसार में एक दृष्टांत है एक बच्चा चलते हुए गिर पड़े और माँ आकर उसका पीठ ठोक कर कहे कि वाह तुम बड़े वीर हो कितने बहादुर हो तो क्या आप उसे प्रमाण पत्र मान लेंगे कि माँ ने जब कह दिया तो सच है माँ तो कभी कभी यह भी पूछ देती है कि चोट तुम्हें थोड़े ही आई है चोट तो उसी को आई है जिस पर तुम गिरे हो यह तो माँ का वात्सल्य बोल रहा है वैसे ही जब ईश्वर अभिनय करता है तो अभिनेता की तो विशेषता यही है कि जिस समय वह जो पाठ कर रहा है उसी को दोहरा रहा है तब उसके सामने जो भक्त है वही उसको अत्यंत प्रिय है उसे वह हृदय से लगा लेता है इस आनंद की अनुभूति भी वही है जब वे लंका विजय करके आए तो अयोध्या के सारे नागरिक प्रभु से मिलने के लिए व्यग्र हैं प्रेमा सब लोग निहारी कौतुकन्न कृपा लखरारी तब प्रभु ने क्या किया अमित रूप प्रगटे तिकाला जितने अयोध्या के नागरिक थे उतने रूप बना लिए प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर बड़ा गदगद है कि वाह प्रभु ने मुझे कितना महत्व दिया वे पुष्पक विमान से उतर कर आए तो सबसे पहले मेरे पास ही आए तुम तो सबके पास आए पर सभी को यही लगा कि भगवान सबसे पहले मेरे पास आए गोस्वामी जी ने कहा छन मह सब मिले भगवाना पर आनंद क्या था बोले उमा मरम यह काहु न जाना अगर अयोध्या वासी अगल बगल में देख लेते तो भ्रम हो जाता कि ये असली भगवान है कि वे असली भगवान हैं किंतु सब अपने अपने भगवान में डूबे हुए हैं ऐसी स्थिति में ईश्वर अपने अभिनय का पूरा प्रदर्शन करते हुए उसका पूरा निर्वाह करते हुए भी आप न हो सोई वह स्वयं वैसा नहीं हो जाता है वह स्वयं कैसा विलक्षण अभिनय करता है उसका अपना एक आनंद है इस दृष्टि से वह जो निर्गुण निराकार तत्व है वह जब कभी सगुण साकार रूप में देश में काल में दिखाई देते हुए भी अखंड अखंड ही रहता है माता कौशल्या जी को भगवान पहले देश और काल में दिखाई पड़े बाद में जब पूजा कर रही थी तब अपना अखंड रूप भगवान ने दिखाया दिख रहा मात हिज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड ईश्वर खंड में दिखाई देने पर भी सदा अखंड में ही रहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि रामनवमी के दिन मध्यान्ह में श्री राम का जन्म हुआ अब सबसे अधिक उलाहना किसको मिला रात्रि ने जब देखा कि सूर्य भगवान तो एक महीने तक मुझे समय ही नहीं दे रहे हैं वहाँ गोस्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात कही मर मन जाने कोय कथा में अगर आपको याद आ जाए कि कितने देर कथा हुई तो आप समझ लीजिए कि, कि कथा का अवतार नहीं हुआ अवतार होगा तो यह निश्चित समझिए कि समय का भान नहीं रहेगा वैसे भी जब कोई आनंद का अवसर होता है तो क्या आपको समय का ध्यान रहता है दुख आता है तो थोड़ा सा समय भी बड़ा लगता है और आनंद में कई घंटे व्यतीत हो जाए तो भी वह छोटा ही लगता है कल रात्रि में विनोद में चर्चा चल रही थी कि भाई कई तरह के श्रोता होते हैं एक श्रोता तो वे होते हैं जो नदी के किनारे जाकर गहराई में डूबकर पूरे शरीर को डूबो दिया एक होते हैं कि कहीं डूब ना जाए तो किनारे बैठकर लोटे से ही नहा लेते हैं ये घड़ी से सुनने वाले जो श्रोता हैं वे लोटा से नहाने वाले हैं तो उसका अभिप्राय है कि वे लोग गहराई में उतरने से डरते हैं एक सज्जन ने बहुत बढ़िया बात कही बोले कई लोग तो चम्मच से ही नहा लेते हैं मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जो कथा में आते हैं और वंदना सुनकर सोने लगते हैं तो समझ लीजिए कि चम्मच से स्नान हो गया स्नान होने के बाद बेचारे जब कथा समाप्त हुई तो उठकर चले गए इसका अर्थ है कि काल को तो जीवन में निरंतर महत्व दीजिए पर ऐसा भी काल आवे जब काल का भान ही न रहे तब वह व्यक्ति के समझ से परे हो जाता है इसीलिए तो कहा मरम जाने को बड़ी रहस्य की बात है काल की स्थिति समाप्त हो जाए वही श्री राम का अवतार है एक महीने का दिन हो गया अयोध्या निवासियों को नहीं लगा कि एक महीने का दिन हो गया है सूर्य एक महीने से रुका हुआ है गोस्वामी जी भाव में बड़ी मधुर कल्पना करते हैं ये कहते हैं जब उत्सव मनाया जा रहा था तो अबीर आदि उड़ाने से दिन में कुछ अंधेरा सा छा गया रात्रि प्रभु के पास उलाहना लेकर आती है कि क्या आपके जन्म लेने के साथ ही मेरा समय छीनकर मेरे साथ अन्याय होगा ठीक है आपने मध्य दिन में जन्म लिया पर उसके पश्चात मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए यह कैसा तब गोस्वामी जी ने कहा कि वह जो रात्रि थी वह संध्या बन गई देखि भानु जनु मन सुचारी तदपि बनी संध्या अगर धूप बहु जनु बहुजनु अड़ैय वीर मन हो अरुणारी मंदिर मने समूह जनु तारा नृपगृह कल सो इंदु दारा भवन भेद धुनि अति मृदु बाली जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखे पतंग भुलाना एक मास तेज जातन जाना